ना दमन जो है दृष्टि की सूक्ष्मता को कम करेगा दूसरा भीतर जाने की हिम्मत कम हो जाएगी और भीतर जाने की हिम्मत तभी बढ़ेगी जबकि आप दमन को मुक्त छोड़ दे और वो इतनी घबराने वाला होगा क्योंकि इतना ज्यादा आपने अगर इकट्ठा कर लिया है वो आपको पागल करने वाला होगा ये तथाकथित साधु और सन्यासी अगर इनको 10-15 साल की साधना के बाद इनको कहा जाए कि चित्र को तुम मुक्त छोड़ दो तो सिवाय पागल होने की कुछ भी नहीं हो सकते इसी वक्त पागल हो जाएंगे इसी वक्त क्यूँकी इनके पास तो भारी उबलता हुआ लापा इकट्ठा है वो तो किसी तरह के कमाले बैठे हुए तो इनका न तो ये सूक्ष्म हो सकते न ये अंतरदृष्टि इनके भीतर प्रवेश कर सकती क्योंकि तो प्रवेश कहाँ करोगे अंतरद्रष्टि पैदा कैसे करोगे अंतरदृष्टि पैदा करने का मतलब यह है कि जीवन में एक सरलता हो दमन ना हो और जीवन के बीच खंड खंड टुकड़े ना हो कि एक खंड टुकड़ा दूसरे खंड टुकड़े की छाती पे चढ़ जाए वो जिस टुकड़े के ऊपर चढ़ गया वो टुकड़ा उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है और जो चढ़ गया अब उसने प्रतिष्ठा बना ली अब वो हट नहीं सकता वहां से हटे तो उसे लगेगा सब हो गए मनुष्य के भीतर इतने खंड जो हैं व्यक्तित्व तो के अगर इनमें एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है तो न तो आप सूक्ष्म हो सकते और न भीतर आप प्रवेश कर सकते आप सदा के लिए भयभीत हो जाएंगे जितना ही आप दमन करेंगे मेरा कहना है की वो तो जितना जीवन को सरलता की स्वीकृति जिसकी है जैसा जीवन है जो भीतर है उसके लिए सरल चित्र स्वीकार है जैसे हमारी है, है, है, है हाथ है, वैसा सेक्स क्रोध है और हम नहीं जानते कि क्यों है। इसलिए हम झगड़े में पड़ते नहीं हम सिर्फ जानना चाहते हैं क्या है हम ये मान के चलते भी नहीं कि जानने से सेक्स विलीन हो जाए क्योंकि विलीन हो जाने की जो कामना है वो मूलतः दमन का ही सूक्ष्म रूप है हमें ये पता नहीं की वो विलीन होगा की और बढ़ जाएगा और हमारी कोई हमारा कोई पक्ष भी नहीं कि वो विलीन हो कि बढ़े कि ना बढ़े कि घटे हमें कोई प्रयोजन नहीं हम इतने ही करना चाहते हैं कि जो भी हमारे भीतर है वो सचेत और जागरूक हो जाए अगर क्रोध भी हमारे भीतर हो तो क्रोध सचेत और जागरूक हो जाए और उसकी पूरी शक्ति और महत्ता से मैं परिचित हो जाऊं और उसकी पूरी जो इनर वर्किंग है उसको मैं जान लू बस इसे हमें जान नहीं जाना ऐसा व्यक्ति ऐसे सरल भाव से इसको मैं सरल भाव कहूंगा दमन करने वाला तो सरल कभी होता ही नहीं उससे ज्यादा जटिल आदमी नहीं वो तो चाहे कितनी सरल दिखाई पड़े वो लंगूठी लगाए हुए खड़ा है और आप चाहते तो झुक कर नमस्कार करता है लेकिन उस सरल कभी नहीं हो सकता। वो उस उसके भीतर खड़ी हुई है तो ये जितना चित्त जटिल होगा उतना भीतर खड़ी होता है जो होने वाला है अगर दमन को करता ही चला जाए एक्शन कर रिएक्शन जो जो रिवर्स होता है रियक्शन उसका रिएक्शन ही हुआ ना कम्पलीटली जितना ही फिर तो वो कुछ मामला नहीं है बस वो सब मेंटल मामला है कुछ डालेगा ये जो अगर कोई दमन करता ही चला जाए और दमन सफल हो जाए होना बहुत मुश्किल मामला है तो स्प्लिट पर हो जाए। दो जाए। अगर सफल हो जाए सफल होना बहुत मुश्किल मामला है दमन सफल होता नहीं क्योंकि प्रकृति के बिल्कुल ही प्रतिकूल है आपका कार्य जो है शीर्थासन करने जैसा है दस तो पांच मिनट आप खड़े हो जाते हैं फिर चौबीस घंटे पैर पे खड़े रहते हैं मगर ये भी सुनो को आदमी चौबीस घंटे सिर्फ खड़े रहने के लिए तैयार हो जाए तो दमन की अगर पूरी सफलता मिल जाए तो व्यक्ति के दो हिस्सों में टूट जाएगा और उन दो हिस्सों को एक दूसरे का कोई पता नहीं रह जाएगा अगर पूर्ण सफल हो दमन तो में डॉक्टर यानी दो आदमी हो जाएंगे इसके भीतर ये एक आदमी रह नहीं जाएगा और इसके बीच के जो सेतु हैं वो सब टूट जाएंगे इसका आखिरी परिणाम कागल तो हो सकता विस्फोट होगा विस्फोट होगा होगा की सारा का सारा एक्सप्लोजन हो जाए आदमी बिल्कुल ही पागल होता है दमन पागल करता है और दमन करने वाली सभ्यता पागल करती है और करीब करीब हर आदमी को हमने उस हालत में पहुंचा दिया है इन पांच चार हजार वर्षो के सभ्यता के इतिहास में कि वो विस्फोट हो जाए अगर वो नहीं हो रहा तो उसका कारण ये कि दमन सफल नहीं होता यानी निकास के रस्ते निकल आते है यानी वो ब्रह्मचरी वगैरह थोकता है लेकिन गैर ब्रह्मचरी का कोई तो ना कोई रास्ता खोज लेता है और इसलिए ब्रह्मचरी भी चलता है घर में सही चलता नहीं तो वो इसी वक्त खत्म हो जाए विस्फोट ही हो सकता है पूरे व्यक्तित्व का और कागलपन विक्षिप्ती के सिवाय कहीं को ले जा नहीं सकता इसलिए मेरा कहना यह है इस विक्षिप्ती के बाद कुछ काम हो सकता है क्योंकि वो फिर उस आदत में आ जाएगा जहाँ चीजें सरल हो गई लेकिन ये बहुत उपद्रो कोई मतलब नहीं ये ऐसे उपग्रह का मान मामला है हो सकता उस व्यक्ति में तो टूट ही जाए, टूट जाए टूट जाए, ये जिंदगी तो कम से कम खराब हो जाए अभी वो अमेरिका में एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी वो कहते हैं कि जो कागलपन है जैसा कल तक हम सोचते थे गरीबी व्यक्ति का जुम्मा है ऐसा आज उसमें एक वर्ग मनोविज्ञान को जो कहता है पागल भी व्यक्ति का जुम्मा नहीं पागलपन भी उसके आसपास के सारे अंतर संबंधों का दबाव और इसलिए पागल को सीधा अकेला इलाज करना बिल्कुल व्यर्थ नहीं बेहतर क्योंकि वो, वो उसका मामला ही नहीं है तो वो कहते हैं कि उसको इलाज करने के लिए तो पूरी एक कम्युनिटी होनी चाहिए और कम्युनिटी कुछ डेवलप करते हैं दो चार प्रयोग कर रहे हैं की वो पूरी कम्युनिटी जो है उस व्यक्ति के पूरे अंतर संबंध बदल दे जैसे कि कल उसने सड़क पर किसी स्त्री को जाते देखा था, और उसका मन हुआ था जो उसको गले लगा ले गले लगाता है तो पटता है तो, तो जाता है जेल खाने नहीं गले लगाता है तो वो गले लगाने और अलचित उसका चक्कर मारता है और वो उसे पागल बनाता है तो एक कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ जो दस पांच स्त्री रह रही हैं उनको ये गया है कि अगर कोई गले ले बहुत, कोई बनाने की नहीं है ले तो गले लग के नमस्कार करके रास्ते पर चले जाना ताकि वो जो गले लगाने वाला पागल है उन तो अगर किसी को गले लगा ले और कुछ उपद्रव न हो कहीं भी और ये चीजें ऐसी ही हो जाए जो की हवा का झोंका आया और गया तो उसका पागल मिल सकता नहीं तो नहीं मिल सकता है कम्युनिटी हाँ, हाँ, इसी तरह कुछ करने की बात हो और उसके बड़े अच्छे परिणाम हुए वो जो आज जिसको हम पागल कहते थे वो आदमी पागल खा ही नहीं वो सिर्फ कम्युनिटी के प्रेशर ऐसे थे कि उसको वो बनाया वो सप्रेस होने से बेचारा पागल हो गया अगर ये ये विलेज कम्युनिटीज इस तरह की सफल होती है तो आज नहीं कल आपको बड़े पैमाने पर सोचना पड़ेगा कि बजाय अलग कम्युनिटी बनाने के आप एक ऐसी सोसाइटी को ना बनाएं जो इस तरह की बेवकूफियों से आदमी को बचाती हो हमारी पूरी सोसाइटी इस तरह की बेवकूफियां सिखाती है बचाती नहीं है देखता है और हम कहते हैं कि अपने से बाहर जाता है अलग खड़ा होता है तो इसमें शुरू होगी और टेंशन शुरू होगा और वो भी पागल कर सकती है इसलिए मेरा कहना है कि ये ये जो देखने का मामला है इट शुड बिकम एन एफर्ट और अपने से बाहर जाने का कोई सवाल नहीं है ये तो बहुत एफर्टलेस जो हो रहा है उसकी जस्ट अवेयरनेस है ये ऑब्जर्वेशन नहीं है ऐसा कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसा ही मैं अपने को देखूं तो तो पागलपन पैदा करने वाला है हाँ हाँ, हाँ। तो वो तो वो तो बिल्कुल ही पागलपन लाने वाला है इसलिए हमारे साधु सन्यासी जो इस तरह का ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं वो पागल होंगे कॉन्सेंट्रेशन कर वो तो फिर उन्होंने दो हिस्सों में तोड़ लिया आपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की आप किस काम के लिए दो हिस्सों में तोड़ते हैं किसी काम के लिए दो हिस्सों में तोड़े चाहे सप्रेशन के लिए चाहे ऑब्जर्वेशन के लिए आपने एक गल्त पैदा कर ली और गलत के जो परिणाम होने वाले वो हो होंगे वो आपको दोष हिस्सों में तोड़ देंगे तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन जिसकी मैं बात करता हूं वो वैसा सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कि आप अपने से बाहर खड़े होकर और अकल के खड़े हो गए और अपने ही चित्त की वृत्तियों को दूर से देखने की कोशिश कर रहे ऐसी कोई दूरी नहीं है आप ही चित्त हो और आप खड़े हो नहीं सकते ये खड़ा होना बिल्कुल ही अस्वाभाविक झूठा और काल्पनिक है और ये ये जो इमेजिनरी आप आउटसाइड गए हो गए हुए नहीं हो गई ये सिर्फ ख्याल में चले गए बिल्कुल ही ले जाएगा बिल्कुल ही ले ही जा रहा है सारे सारी तरफ से पाखंड पैदा करेगा और पाखंड पैदा कर दे इससे कोई हर्जा नहीं है आपको खंड खंड करेगा पाखंड तो ठीक है पाखंड तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ सोसाइटी चूंकि बहुत कनिंग है गलत है इसलिए आपको पाखंड होकर रास्ता निकालना पड़ता है उस हालत में पाखंड शायद आपके लिए नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा या आप पागल हो जाओगे अगर आप पाखंडी नहीं होते सोसाइटी ने विकल्प ऐसे छोड़े हुए हैं कि या तो आप पाखंडी हो जाओ और या फिर जीना मुश्किल पागल हो जाओ तो समझदार आदमी पाखंडी हो जाएगा वो कुछ रस्ता नहीं है उसको निकालने का आप खंड खंड हो जाओगे जो की भारी खतरा है और खंड खंड होना शुरू हो गया जैसे आपने अपने साथ कुछ करना शुरू किया नहीं ऑब्जर्वेशन या कुछ भी आपने कुछ करना शुरू किया अपने साथ कि टुकड़े मान दिए एक मैं करने वाला और एक होने वाला तो मैं जो कह रहा हूँ एक, एक ही हैं जब क्रोध है तो आप क्रोध ही हैं ऐसा नहीं है कि आप आउटसाइड क्रोध के खड़े हो गए और देख लेंगे आप क्रोध ही है इस क्रोध को जो समझना है वो समझना भी कोई आप अलग है ऐसा नहीं है अपने ही क्रोध को उसके साथ एक रह के उसे जानना समझना न कोई लड़ाई लेनी है उससे न जानने समझने में कोई पैदा करना है लेकिन जैसे मैं अपने हाथ को समझता हूँ पैर में तकलीफ है तो मैं पैर को समझता हूँ जैसे मेरे सिर में दर्द है तो मैं सिर को समझता हूँ ऐसे जो भी मेरे भीतर है मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ ये जो कोशिश है दो तो हिस्सों में तोड़ने वाली नहीं है और न मेरी आकांक्षा है कि इसको मैं बदल दू ना मेरी आकांक्षा है कि ये कुछ और हो जाए ना ये कोई कामना है कि ये बदल जाए कामना कुल इतनी है कि जो भी मैं हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा ये बेमानी है अच्छा और बुरा दूसरों का वैल्यूएशन है मैं तो जो भी हूँ वही हूँ वो जो फैक्ट है मेरा उसे मैं जानू और उसे जीने की पूरी कोशिश करूँ इस कोशिश पे आउट ऑफ दिस कुछ होना शुरू होता है वो स्प्लिट में नहीं ले जाता आपको बल्कि वो आपको मोर इंटीग्रेटेड और धीरे धीरे धीरे धीरे वहां ले जाता है जहाँ आपके भीतर विरोधी विरोध होता ही नहीं आप जो होते हैं टोटल होते हैं क्रोध में भी प्रेम में भी सेक्स में भी जो भी आप होते हैं टोटल होते हैं जो बच रहता है वो आपको टोटलिटी दे जाता है और मेरा मानना है ऐसे व्यक्ति का सेक्स भी और है ऐसे व्यक्ति के क्रोध का आनंद भी और है ऐसे व्यक्ति का जो भी उसके जीवन में है वो, वो समग्र हो गया है इकट्ठा हो गया है। और ऐसी स्थिति को तो मैं कहता हूं कि विमुक्ति की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो तो स्थिति सब विकसित बनने की स्थिति है ये जो ये जो क्यों? इस भांति सहज सरल और जैसे हमें उसके स्वीकार से चलने वाला जो जानना थे ये तो आपको सूक्ष्म दृष्टि दे सकता है लेकिन असहज कठिनाई से दबाने वाला तोड़ने वाला खुद को खंड खंड में कोई आपको सूक्ष्म दृष्टि देखिए कई दफे इतनी हैरानी होती है कि जिनको आप बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के लोग कहते हैं वे अत्यंत स्थूल दृष्टि के लोग होते हैं जिनमें सूक्ष्म जैसी कोई चीज ही नहीं होती हो नहीं सकती हमारे बड़े बड़े महात्माओं जिनको, जिनको हम भारी शो मचाए रखते अत्यंत स्थूल दृष्टि के लोग होते वो बातें भी जो करते हैं बड़ी बड़ी वो बातें भी अत्यंत स्थूल होती है उनमें कुछ मामला नहीं होता उसमें कोई कोई कोई कोई को, को, को, को गहरा जानना नहीं है क्योंकि जानने से तो वो बच ही गए हैं और बच गए जानना तभी हो सकता है जब मेरा कोई आग्रह ना इस कमरे में मैं आऊ और जो भी है उसे जानने की मेरी तैयारी हो मेरा कोई आग्रह ही न हो मैं और जो भी है न मेरा ये ख्याल की कुर्सी यहाँ से वहाँ होनी चाहिए न मेरा ये की दीवार का रंग ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए ये सब आग्रह लेके मैं इस कमरे में आया तो इस कमरे में मेरे भीतर जो कॉन्सेप्ट होने वाली है वो स्थूल करेगी वो सुख नहीं करती और दो नहीं है वहाँ कोई ये जो हजारों साल में हमको पैदा की गई है कि क्रोध कुछ अलग है घृणा कुछ अलग है सेक्स कुछ अलग है और हम कुछ अलग ही हैं। है खतरनाक है। वो वो खड़ी है ये सब अद्वैत की बातें करने वाले लोग हैं लेकिन बुनियादी रूप से अद्वैत पर खड़े हुए हैं ये शरीर तुम नहीं हो तुम शरीर से अलग हो हो सकता है कि मैं जो हूँ उससे मैं पूरा नहीं जानता हूँ बहुत सारे छाया में, में दबा पड़ा है वो भी मैं हूँ मुझे जानना चाहिए उसे मैं, मैं पूरा जानूं तो शायद जीना ज्यादा सुंदर ज्यादा सरल सहज और आनंदकूल हो जाएगा तो पूरा जान लू तो जानने में ही जो बिलीव हो जाएगा वो बात अलग जानने में जो बच जाएगा वो पूरा हो जाएगा बहुत अलग लेकिन पुरानी सारी साधना सारी दुनिया द्वंद को लेकर चलती वहीं से वो शुरू होती है वो लड़ाई को मानकर चलती है लड़ाई को मानकर चली हुई कोई भी साधना और गहरी लड़ाई में ही ले जाएगी और कहीं पहुंचा नहीं सकती और जितना कष्ट और जितनी पीड़ा द्वंद्व ने पैदा की है जगत में उतना किसी और बात में पैदा नहीं हुई, बहुत कष्ट होती लड़का इतनी आत्म और इतनी आत्महीनता पैदा की है और वो तरकीब ऐसी जिसमें कुत्ते को उसकी पूछ पकड़ने की कि धुन पकड़ा दियो कि जब तक तू अपनी पूछ नहीं पकड़ लेगा तेरा जीवन व्यर्थ है, है, है अब वो कुत्ता अपनी पागल होने के रस्ते पर पड़ा कुत्ता पागल होगा या तो पागल होगा या पखंडी हो जाएगा पूछ रखे रहेगा कहेगा हाँ मैंने पकड़ ली मैंने पकड़ ली मैंने पूछ पकड़ ली जानता है वो पूछ तो बकरी नहीं है अब वो धोखा देगा और या फिर ये होगा जो पागल हो, हो जाएगा तब ये झंझट छूटेगी पागल होना भी हमारे व्यक्तित्व की आखिरी कोशिश है हमें उससे मुक्त करने की जो हमने जबरदस्ती थोप लिया इट इज इट इज सोल्यूशन लास्ट जब हम कुछ नहीं कर पाता है हमारा चित्र तो फिर यही है रास्ता ठीक है भाई आदमी को पागल कर दो ताकि झंझट से छूट जाए वो आखिरी कोशिश तो पागलपन हाँ, तो तो पारोपण बड़ी कृपा है ऐसे प्रकृति की अगर वो भी ना हो तब हम कहाँ पहुँचेंगे कहना मुश्किल हम कहाँ पहुँच जाए बहुत मुश्किल जैसे आपने कहा एक अगर हमने इफर्ट बनाया है जागृत रहना तो बार बार खो सकता है क्योंकि कोई भी जो है, वो नहीं हो सकता कोई भी नहीं हो सकता श्रम कोई भी सतत नहीं हो सकता विश्राम करना पड़ेगा यानी अगर मैं मिट्टी खोदता हूँ आठ घंटे तो आठ घंटे खोद लूंगा फिर मुझे दस घंटे सोना पड़ेगा तब मैं फिर इस योग हूँ मिट्टी खोदू मिट्टी खोदना चौबीस घंटे नहीं चल सकता कोई भी श्रम चौबीस घंटे नहीं चल सकता क्योंकि जैसे ही वो श्रम बना उसमें विस्थान की जरूरत पड़ जाएगी इसलिए जो भी संत संतकों को श्रम बना लेते हैं उनको फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी संतकों से और वो छुट्टी लेने हमको पाखंड मालूम पड़ेगा कि वो आदमी सबके सामने तो कहता था सिगरेट पीना बड़ा दरवाजा बंद करके सिगरेट पी रहा था तो उनको पाखंड लगता है वो बेचारा सिर्फ छुट्टी ले रहा है सिगरेट न पीना एक श्रम था उसको अब वो श्रम शिथिल होगा एक जगह जाके आएगा की वो कहेगा विश्राम करो तो उसको श्री व्यवस्था में जो कहते हैं हाँ, हाँ, वे वे वे जो मैंने वार ये कहा कि जो सहज सहज जागते चले जाना है ये जागरण जैसे ही आ जाता है इसके लौटने का कोई सवाल ही नहीं क्यूँकी इसको आप लाए नहीं ये आया और धीरे धीरे धीरे जागरण और आप दो चीजें नहीं रह गए आप ही जागरण हो गए आपने क्रोध तक को दूसरा नहीं माना है जागरण को दूसरा मानने का क्या सवाल है वो धीरे धीरे आप ही, ही हो गए आप ही, ही है उसके लौटने का कोई प्रश्न नहीं है उसको लौटने का कोई सवाल नहीं है जो भी हमने जान लिया है जान लिया है उससे पीछे लौटने का सवाल नहीं है उसको फिर अनजाना नहीं किया जा सकता उसे अनजाना करना मुश्किल जो हमने न जाना हो ऐसे ही सीख लिया हो जबरदस्ती वो कल फ्री डोल हो सकता है लेकिन जो मैंने जान लिया जैसे एक, एक बच्चे ने प्रेम जान लिया नहीं जाना था अब उसने प्रेम जान लिया अब वो प्रेम को अनजाना अनजाना नहीं इसका होना है, जानना जो है जो अन्य हमारा हिस्सा ही हो जाता है, हम छूट सकता नहीं, हाँ जानना ऐसा हो सकता है उसने प्रेम की चार किताबें पढ़ ली हो और प्रेम के संबंधों को जानना सीख लिया हो वो अनजाना हो सकता है जागरण के प्रयोग से धीरे धीरे धीरे धीरे जो भी हमने होता है तो जागरण कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जो बाहर से आके आप से जुड़ जाती है बल्कि आपका ही इनर बीइंग है जो धीरे धीरे प्रकट हो जाता है ये कोई ऐसी चीज होती है कि आपके खींचे में रख दी गई तो गिर सकती थी खो सकती थी जा सकती ये आप ही थे जो रिडिस्क हो गए ये आप ही थे जो आपने उभार लिया आपने को अब अब कोई सवाल नहीं रहा तो सवाल नहीं जाता तो अगर बाहे परिस्थिति उल्टी पर। सुल्टी हो तो उसमें तो तो तो, क्योंकि, क्योंकि वो जो साधा था तो साधने के लिए अनुकूल परिस्थिति चाहिए थी एक आदमी मौन हो गया जंगल में बैठ के तो जंगल की स्थिति में मौन रह सकता है वो बजा मिलाओ तो झंझटों पर जाएगा क्योंकि वो मौन जो है कंडीशनिंग है वो जंगल की एक खास परिस्थिति में उसने मौन को संस्कारित कर लिया अब उसको आप बाजार में ले आओ तो मुश्किल पड़ गई लेकिन एक आदमी है जो जंगल में भी गया है गाँव में भी है शहर में भी है लड़ भी रहा है जगड़ भी रहा, भी रहा और मौन हो गया उस सारी परिस्थिति में उसने कोई विशेष परिस्थिति की मांग नहीं की साधने के लिए तो कोई विशेष परिस्थिति उसकी साधना को तोड़ नहीं चाहती यानी हमने जो साधते वक्त मांगा हो तो फिर झंझट हमने अगर झट होगी कोई तो फिर ये मुश्किल में पड़ जाएगा कल अगर जा बात तो फिर दिक्कत की बात क्योंकि तो उसकी तो कंडीशनिंग थी वो शिथिल होती थे मुस्थल पड़ जाए स्वामी राम अमेरिका से लौटते थे उनकी पत्नी उनसे मिलने लगी ऐसा आते देखा पत्नी को सरदार पूरे पास रहते थे उनसे का दरवाजा लगा दो तो सरदार हैरानी की बात है आपको मैंने हजारों स्त्रियों से मिलते देखा आप कभी भयभीत नहीं हुए इस गरीब औरत में क्या बिगाड़ा क्या ये अभी भी आपकी पत्नी है और आप तो घर से तो उठाड़ के चले गए बात खत्म हो गई सामान्य स्त्री जैसे इस और स्त्री पून सिंह अगर आप अपनी पत्नी से नहीं मिलोगे तो मैं भी आपको नमस्कार करता के बारहवी तक आप कहते हैं सब में ब्रह्म है आज की वो। वो इस स्त्री को विशेष स्वीकृति मन की है क्योंकि इसकी तरफ पीठ करके साधा गया मुंह करने से वो डोल सकता है गिर सकता है अगर आपने कोई अनुकूल परिस्थिति मांगी है साधना में तो कल प्रतिकूल परिस्थिति होने पर आप मुक्ति में पड़ जाएंगे इसलिए मेरा कहना है कोई विशेष परिस्थिति मत मांगो जो परिस्थितियां आती हैं, जिनमें जीना ही पड़ता है उनमें ही जियो और जानते रहो इस सबको इस सब से तोड़ के अपने को मत ले जाने तो कहीं भी जिंज है फिर वापिस लौटना हो साधु पतित होते हैं क्योंकि वो साधु ही नहीं होते पतित होने का कुल कारण इतना होता है कि एक विशेष घेरा बना के उसमें किसी तरह खड़े होकर अपने को साध लेते घेरा कल टूटता है टूटेगा फिर कठिनाई होगी फिर, हो फिर थोड़ा सा भी उसमें फर्क और सर्क दबाड़ोग असल में इसलिए मैं कहता हूँ कि वो कोई जानना वानना नहीं था हाँ।, हाँ एक कवायत थी जो सीख ली थी वो काम देगी कवायत के बाद फिर बेकार हो गए ये जो स्तर पर आएंगे वो तो मानसिक पे ही होगा कि सारा इंटीग्रेटेड ऑफ़ द बॉडी असल में ये भी हमारा जो ख्याल है मानसिक शारीरिक आत्मिक ये सब बच है ये सब काम चला डिवीज़न ऐसा कोई डिवीज़न कहीं है नहीं नहीं, नहीं। मगर सब लीजिए ऐसी परिस्थिति में आ गए तो मानसिक तो इंटीग्रेटेड हो गए तो बॉडी का भी जो है विल नॉट डेट बी ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम डिजीजेज और एनीथिंग और लाइक देट जरूरी नहीं है बहुत दूर तक काम करेगा ये बहुत दूर तक काम करेगा अगर माइंड बहुत इंटीग्रेटेड है तो बॉडी पर माइंड के डिसइंटीग्रेशन से जो जो नुकसान होते थे वो नहीं होंगे लेकिन बॉडी तो और चीजों से भी जो नुकसान होने वाले होंगे अब एक आदमी बंदूक से लाकर मार देगा आपको तो आपका इंटीग्रेटेड माइंड कुछ भी नहीं कर लेगा गोली तो छेदेगी और खरीद कट जाएगा मतलब अगर हम ठीक से देखें तो शरीर हमारा बाहर के जगत से प्रतिपल जुड़ा हुआ है सच बात तो ये है कि हम अपने शरीर को कहाँ खत्म करें ये कहना बहुत मुश्किल है यानी ये जो चमड़े की सीमा आ जाती है ये मेरे शरीर की सीमा है ये कहना बिल्कुल ना समझिए बिल्कुल ना समझिए क्योंकि ये पूरी हवा का जो चारों तरफ फैलाव है ये ये मेरे शरीर का हिस्सा है अगर ये सारी हवा यहाँ से अलग कर ली जाए तो मैं एक सेकंड नहीं जी सकूंगा वो जो दूर सूरज से दस करोड़ मिल दू तो वो मेरे शरीर का हिस्सा है अगर वो वहां ठंडा हो जाए तो मैं यहाँ ठंडा हो जाऊंगा सारा उत्ताप तो उससे मुझे आ रहा है तो मेरा शरीर क्या है अगर बहुत गौर से हम देखें, और अगर मैं को हम केंद्र मान लें तो सारा का सारा यूनिवर्स मेरा शरीर कहां हम उसको खत्म करें किस जगह पे जाके इंटर डिपेंडेंस है ना, है ना? तो, तो ये जो सारा का सारा इम्पेक्ट है ये तो कोई आपके इंटीग्रेशन डिस्टिंग फर्क नहीं पड़ता ये फर्क पड़ेगा उतना की शरीर पर करीब करीब सौ में से पचास मौकों पर बीमारियां भीतर की तरफ से आ रही है ये भीतर की तरफ आने वाली बीमारियां तो विलीन हो जाएंगी माइंड से माइंड की कॉन्फ्लिक्ट से शरीर पर जो असर पड़ रहा है वो तो विलीन हो जाएगा लेकिन बाहर के जगत के संघर्ष से जो असर पड़ वो तो विलीन होने वाला नहीं इसलिए महावीर भी मरेंगे कुछ भी मरेंगे और अरविंद जैसे लोग पागल पाते सोचेंगे की हम फिजिकली मार्टल हो गए और फिर मर जाएंगे अब इस तरह के लोगों को सिर्फ एक ही फायदा है कि जिंदा जिंदा तो आप उनसे कोई झगड़ा नहीं कर सकते झंझटी नहीं क्योंकि मैं भी दावा करूँ की मैं शरीर से अमर हूँ तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक तो दावा मेरा सही है और जब मैं मर गया तो आप किस से झगड़िएगा शरीर जो है वो तो अगर हम गौर से देखें तो उसमें दो तरह के प्रभाव आ रहे हैं एक भीतर की तरफ से आने वाले लेकिन ऐसा मत सोचेंगे भीतर की तरफ कोई कोई दूसरी एंगजाइटी बैठी है सिर्फ भीतर की तरफ मैंने सांस गई एक सांस वो है जो भीतर से बाहर की तरफ गई वो एक ही सांस के दो प्रभाव है जैसे लहर आई और गई तो एक तो भीतर से बाहर की तरफ आने वाले प्रभाव है उनको हम मानसिक कहते हैं बाहर से भीतर की तरफ आने वाले प्रभाव उनको हम शारीरिक कह दें तो जितने मानसिक प्रभाव हमें द्वंद के जो शरीर को तोड़ते हैं वो विलीन हो जाएंगे तो शरीर मानसिक रोग रोगग्रस्त तो नहीं होगा फिर बाहर से आने वाले प्रभाव वो जारी रहेंगे वो जारी रहेंगे उनसे अगर बचना है तो विज्ञान से सलाह लेनी पड़ेगी तो रखना ही पड़ेगा बिल्कुल ही रखना है। नहीं तो नहीं रखने से आत्महिंसा ही रही है साधु संन्यासी जितनी हिंसा कर रहे है शरीर के शायद ही कोई कर रहा हो एकदम जिसको मैसुचि वो है पूरे के पूरे और इस सब बातें और ये सब बातें भी बड़ी खतरनाक है अगर ख्याल में बैठ जाए तो बाहर तो मतलब ये है कि हमने चीजों को तोड़ तोड़ के ऐसा ऐसे कंपार्टमेंट बना लिए जो कि वस्तुता नहीं है बाहर और भीतर काम उपयोगी है।, है? है एक ही चीज के बाहर भीतर होते आंदोलन है और चूंकि मैं अपनी तरफ से खड़े होकर देखता हूँ इसलिए जो है मुझे भीतर दिखाई पड़ता है वो आपके लिए बाहर है और जो आपके लिए भीतर दिखाई पड़ता है वो मेरे लिए बाहर है तो बिल्कुल रिलेटेड एक ही चीज अगर ये बहुत साफ हो जाए तो विज्ञान और धर्म तो तो उसके संबंध में जानना समझना खोजना घर में भीतर की तरफ आता हुआ बाहर से जो प्रवाह है उसे जानना समझना खोजना विज्ञान है और किसी दिन जबकि ये शरीर और शरीर और आत्मा का द्वेष, पदार्थ और परमात्मा का द्वेष दोनों विलीन हो जाएंगे तो धर्म और विज्ञान जैसी तो चीजें नहीं होंगी एक ही चीज होगी एक ही चीज होगी और जिस दिन ये होगा उसी दिन हम पूरी तरह से उस जगह खड़े होंगे जहां चीजें साफ साफ जानी गई नहीं तो नहीं जानी धर्म को पाने के बाद जो विज्ञान की दृष्टि जो कम हो तो उसके जो परिणाम शरीर को तो होने चाहिए वो तो होंगे उस तो उसके लिए भी फुटकी जागरूकता होनी चाहिए होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए इसमें एक खास प्रतिक्रिया इसलिए पूछा था की आई हेड ऑल सर सर ने सफरिंग किया फिजिकल बॉडी से मिलने चलाने तो साधना के योग के अंदर इसके ऊपर भी कुछ ध्यान देना चाहिए बिल्कुल पूरा ध्यान देना चाहिए पूरा ध्यान शरीर को पूरी फिक्र करनी चाहिए असल में हम, हमारी पूरी की पूरी भाषा लोग ग्रस्त हो गई है वो क्योंकि वो द्वैत इस पूरी तरह से बैठ गया कि जब मैं जिसको की कोई अंतर नहीं है दोनों में वो भी बात करे तो भी मुझे कहना पड़ता है शरीर की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि क्यूँकी और उसमें ऐसा भ्रम पैदा होता है की आप कोई और फिक्र करने वाले हो शरीर कोई और है जिसकी फिक्र करना क्वेश्चन आए जस्टिपेटर रियलाइजिंग तो इन परफेक्ट तो है ही चंद्रकांत सूर्य उससे तो बड़ी तकलीफ बहुत मुश्किल बी जैसे से कोई संबंध नहीं है बट इजाइटी बट वही तो मैं कह रहा था इतनी देर से वही तो मैं इतनी देर से कह रहा था कि अगर मेरे तीन पीढ़ियों में डायबिटीज चला आ रहा है तो मेरे माइंड को क्या फर्क पड़ता है बॉडी बॉडी बॉडी डायबिटीज मतलब नहीं की तो बहुत और है। और उसका तो है उसका जैसे मेरे घर में बाल गिर जाते हैं पच्चीस साल के बाद सभी के तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है वो बाल मेरे गिरने वाले है वो जगह तो थोड़ा तो तो तो तो है विज्ञान कर रहा कि मेरे बच्चे के बाल नहीं गिरेंगे वो दूसरी बात है वो विज्ञान करेगा वो मैंने कह नहीं रहा हूँ कल ये भी हो सकता है कि बाल बिल्कुल ना गिरें पर वो विज्ञान करेगा उससे मेरे माइंड में जो फर्क पड़े उससे कोई वो विज्ञान करेगा वो ठीक है कल दांत न गिरे बाल ना गिरे आदमी बुढ़ा ना हो वो सब विज्ञान कर लेगा लेकिन विज्ञान कुछ करेगा तब वो होगा समझे ना आप होगा हाँ हाँ ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात ही नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ आप ये पूछ रहे हैं कि अगर भीतर मन शांत हो जाए इंटीग्रेटेड हो जाए तो क्या बॉडी परफेक्ट हो जाएगी मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं हो जाएगी बॉडी को तो परफेक्ट करने के लिए विज्ञान जो करेगा उससे कुछ होगी नहीं तो महावीर न मरे बुद्ध न मरे कोई न मरे और फिर हमें झूठी कहानियां गढ़नी पड़ती महावीर को पीछे हो गई मरते वक्त छह महीने तक अब बड़ा मुश्किल हो गया सवाल जैनियों के सामने कि महावीर को और दस्त लगते और इतने दस्त लगे कि उससे वो मरे और फिर कहानियां गढ़नी पड़ी कि किसी ने जादू चला दिया है किसी ने ये कर दिया और कुछ वो कर दिया आ, ये की बात है तो तो मतलब वो क्यों नहीं हो सकती पेजिश होना बिल्कुल और मामला है और वो बिल्कुल ही और की बात है उससे दूसरा मामला दूसरा मामला दूसरा मामला ये है की परफेक्शन के हमारे बड़े डेड कंसेप्ट है वो भी डायनेमिक नहीं है वो बड़े डेड कंसेप्ट है सच बात यह है कि जब महावीर पैदा हुए हैं तो मरेंगे और मरना इम्परफेक्शन है ये कौन कहता है सवाल सामान्य है कि एक आदमी पैदा हुआ तो परफेक्शन तो यही है कि एक सर्कल पूरा करेगा और मरेगा एक वृक्ष पर पत्ते लगते हैं वसंत में तब आप कहते हैं परफेक्ट और जब पतझड़ में सब पत्ते गिरते हैं तब आप क्या कहते हैं इम्परफेक्ट अब भी परफेक्ट है अब का मतलब ये है कि जिस तरह पूरे पत्ते खिले थे वो लगे थे उसी तरह पूरे पत्ते गिर जाएं तो ये भी परफेक्शन इसमें कहा तो यात्रा थी परफेक्शन थी कल मरेगा ये भी यात्रा होती थी लेकिन हमारे मोर हमारे समझ लो कि एक, एक मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई मेरे शरीर में बीमारी हो गई और करोड़ो कीटाणु बीमारी में पैदा हुए हैं और वो जी रहे हैं हमारे लिए बीमारी है और की के लिए नया जीवन का आविर्भाविभाव चल रहा हम कहते हैं कि परफेक्ट बॉडी हो गई हो सकता है कि पृथ्वी पर हम सब इसी तरह के कीटाणु हैं जो एक बड़ी बॉडी पर शोषण कर रहे हैं हमारे बॉडी पर भी करोन कीटाणु जी रहे ये जो बाहर का सारा जगत है इसमें परफेक्शन भी हमारी डिजायर का परफेक्शन है यानी हमारी कामना ये है कि शरीर ऐसा हो कि बीमारी ना आए लेकिन क्यों हमारी कामना ऐसी है कि शरीर ऐसा हो वृद्ध ना हो लेकिन क्यों हमारी कामना ऐसी शरीर ऐसा होगी मरे ना लेकिन क्यों वो जो हमारे भीतर के सब भय और सब दुख और पिघाने हैं उन सब से बचने के लिए परफेक्शन की कामना न की लेकिन क्यों वो जितना माइंड इंटीग्रेटेड होगा भीतर तो शरीर परफेक्ट नहीं हो जाएगा लेकिन शरीर का जो जैसा है वो सब स्वीकृत हो जाएगा एक सह स्वीकृति उसकी भी हो जाएगी बुढ़ाता तो उसकी एक सह होगी मृत्यु हो है तो उसकी एक सहज स्वीकृति होगी और वैसा आदमी उतने ही आनंद से मरेगा जितने आनंद से जिया था ये तो समझ में आने वाली बात है लेकिन मरेगा नहीं ये निपट ना समझे की बात मरेगा तो ऐसे ही आनंद से मरेगा जिससे जी रहा उतना ही आनंद से बीमारी में भी उतना ही शांत जिएगा उसी तरह उठेगा बैठेगा जिस जैसा ये जो भीतर उसका मन है इसकी अगर एक स्थिति बन जाए तो जीवन की हर स्थिति के प्रति एक सहजता की पैदा होगी। और शरीर पर जो कुछ होने वाला है अगर उसमें कोई भी फर्क करना है तो उसके लिए तो विज्ञान कुछ करेगा है, वो हो जाएंगी। इस बात की संभावना बहुत कम है कि उस तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जो मन से आती है जैसे आदमी भयभीत है और भयभीत की वजह से उसके हाथ कपड़े अब ये नहीं नहीं। तो था। था। ये नहीं होगा की भय कहाँ होने वाला है वो जन में चाहिए लेकिन हमारे मुझे बड़ी गलत धारणा पैदा हो गई योग के बाबत ये धारणा पैदा हो गई कि जो कुछ शरीर की बीमारी धर्म का लड़ाई हाँ हाँ मेरा तो धर्म मेरा तो कहना ही ये है मेरा तो कहना ही ये है कि जिस दिन भीतर का विज्ञान पूरा साफ साफ होगा धर्म विदा हो जाएंगे उनकी कोई जरूरत नहीं रह जाती हो जाएगा धर्म जो है उसी दिशा में अवैज्ञानिक ढंग से अब तक की, की गई खोजबीन का नाम है कल अगर वैज्ञानिक दृष्टि से उस ढंग में खोजबीन हो जाती धर्म वहाँ वहाँ से विदा होता चला जाए जिससे आज आप विज्ञान कह रहे हैं कल धर्म वहाँ भी दावेदार था कल वो बताता था की पानी कब गिरेगा पृथ्वी चलती है की नहीं चलती जी हाँ हाँ धर्म का हमेशा एक ही मीनिंग है आज वो कलो पक्षों का सवाल नहीं है जो मैं भी कह रहा था कि वो जो हमारा अंतर जगत है उस अंतर जगत की ज्ञान की उस अंतर जगत को जानने की उस अंतर जगत को उसकी परिपूर्णता में जीने की और होने की पद्धति का नाम धर्म है, तो है तो हाँ कुछ भी कहिए जैसा है मेरा कहना ये है की जितना ज्यादा अज्ञान होगा जगत में धर्म का क्षेत्र उतना बड़ा होगा क्योंकि धर्म तक सब चीजों को छुएगा जैसे जैसे जिस जिस क्षेत्र में ज्ञान बहुत सुनिश्चित व्यवस्थित और वैज्ञानिक होता चला जाएगा वह वहाँ से धर्म हटता चला आए। कुछ क्षेत्रों से बिल्कुल हट गया, हट गया, गया, ठीक। वहाँ विज्ञान खड़ा हो गया आज नहीं कल हम भीतर भी खोजबीन करते चले जाते हैं और जब भीतर भी चीजें बहुत साफ और स्पष्ट हो जाएंगी तो धर्म की वहाँ भी कोई जरूरत नहीं रह जाती या अगर हम उसको धर्म कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप धर्म कह रहे हैं हाँ, और अब क्या तो है वही हिसाब ऐसी मतलब क्या होती है कि वेद बड़ी चीज है वेद में हजार तरह की चीजें हैं। उसमें उस जमाने का सोशल कोड भी है कानून भी है उस जमाने की नीति व्यवस्था भी है सब कुछ सब कुछ हाँ। असल बात यह है की वेद उस जमाने की अकेली किताब है जो भी था सब उसमें इकट्ठा उसमें लोकगीत भी है लोक कथा भी है उसमें सब इकट्ठा इतिहास भी है पुराण भी सब है और स्वाभाविक है क्योंकि वो प्राथमिक आदमी की चेष्टा है पहली दफा लिखा जा रहा सब लिख लिया जो भी है धीरे धीरे धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होता है चीजें टूटती है अलग अलग तो नीति अलग चली जाती है समाज शास्त्र अलग चला जाता है विज्ञान अलग चला जाता है भूगोल अलग चला जाता है, ज्योतिष अलग चला जाता है फिर सब अलग अलग होते चले जाते हैं। इसमें धर्म की भी अपनी एक यात्रा है जो अलग चली जाती है और वेद के कुछ वचन हैं जो धर्म के वचन हैं। सारा वेद धर्म नहीं है वे वचन धर्म के है जो मनुष्य के अंत से कुछ संबंध रखते वहाँ की जो खोजबीन करते वहाँ की संबंध उस समय के आदमी का जो अनुभव है उसको कहते वो वो वचन भर तो इंडियन पैनल कोड नहीं है धर्म इंडियन पैनल कोड समाज की नीति व्यवस्था है समाज की राज व्यवस्था है वेद में वो भी है बिल्कुल ठीक समझा गया था अभी तक ना, ना। आज भी समझा जाता है वो कठिनाई क्या होती कठिनाई क्या होती है कि वो धर्म पुस्तक थी धर्म पुस्तक से उस दिन मतलब ये था मैंने कहा की जितना अज्ञान होगा उतना धर्म सब क्षेत्रों को छुएगा जैसे अभी कल तक हम कहते थे केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के सब क्षेत्र छूते थे आज समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है और इन इनऑर्गेनिक अलग है और कुछ अलग है आज जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे हैं कल वो दस हिस्सों में टूट सकती है और ज्ञान जैसा बढ़ता है वैसे खंड खंड होते चले जाते हैं आज भी आप विज्ञान की डॉक्टरेट को पीएचडी की डिग्री दिए चले जा रहे हैं वो तीन सौ साल पहले की बात है जब आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते थे कोई भी आदमी क्योंकि तो फिलोसफी यानी सब कुछ था पर अब भी आज एक आदमी केमिस्ट्री में कर रहा है पीएचडी और उसको आप कहे चले जा रहे हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफीफी तो वो वैसे ही मामला है वेद जो है वो प्राथमिक संकलन है सच तो ये है की उस समय का विश्वकोष उस समय जो जानकारी सब हो गई है उसमें उसको पूरे को धर्म कहना आज गलत है उस दिन तो ठीक ले लिया उनने अलग क्लेम कर लिया अपना अपना जिसको मैं धर्म कह रहा हूँ वो जो अंतस की खोज की निरंतर चेष्टा है आदमी की उसको मैं धर्म कह रहा हूँ और मेरा मानना है की जितना वो अंतस की खोज भी वैज्ञानिक होती चली जाए उतना धर्म को अलग होने की कोई जरूरत नहीं रह जाती एक दिन ऐसा आ सकता है कि दो तरह के विज्ञान हो बाहर की खोज करने वाला भीतर की खोज करने वाला उसको चाहे विज्ञान का हो चाहे धर्म का हो उसको अंतर नहीं बढ़ने का इस्लाम धर्म कमाओं नहीं रहना ठीक है धर्म की कह रहे हैं ना, जिस आदमी से कह रहे हैं उसको भी इससे कोई विरोध हो ही नहीं सकता मैं समझ में आप बोल रहा जरूर कहीं कहे की साइंस कहे ये बहुत बेमानी है ये जो दो शब्दों का जो फासला है वो भी पिछले अतीत इतिहास की वजह से पैदा हो गया है हम उसे क्या कहते हैं ये मेरे लिए बहुत मूल्य का नही है हम उसे साइंस कहे कि रिलीजन कहे कुछ भी कहे अब तक वे दो रहे हैं और अब तक दोनों की मेथेडोलॉजी में बुनियादी फर्क रहा है लेकिन जैसे जैसे साइंस भी आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक अर्थ में रिलीजन का फील्ड सिकुड़ता चला जाता है और ठीक सिकुड़ जाना चाहिए क्योंकि उसने सारा सब कुछ घेरा हुआ था जो उसका था ही नहीं है वो वहां से हट जाएगा लेकिन कुछ है जो उसका है और वो कुछ है से कभी हटने वाला नहीं है वो जो कुछ है वो उसका जो अपना है उससे वो कभी हटने वाला नहीं लेकिन मेरा मानना है कि साइंस जैसे जैसे विकसित होती है वो उस कुछ की दिशा में भी बहुत कुछ कर सकेगी और उस हालत में उस बिंदु पर जहाँ रिलिजन का कुछ अपना है जिसको मैं मेडिटेशन कहूँ समाधि कहूँ वो उस तरह के जो सारे के सारे उसकी सब्जेक्टिविटी के जो प्रयोग है साइंस का सारा का सारा प्रयोग ऑब्जेक्टिविटी के लिए है ऑब्जेक्टिविटी है और जो धार्मिक लो लोग उसे इंकार कर रहे हैं और माया उनको मैं सोचता हूँ बकवास कर रहे हैं सब्जेक्टिविटी भी है और जो वैज्ञानिकों से इंकार कर रहे हो कहें कि नहीं मैं कहता हूँ वो बकवास कर रहे हैं और ये बकवास एक ही चीज के रिएक्शन है एक ने जिसने ऑब्जेक्टिविटी को इंकार किया तो ऑब्जेक्टिविटी वाले को लगता है सब्जेक्टिविटी कुछ भी नहीं वो जो सब्जेक्टिव होना है वो जो मेरा होना है वो भी है मैं जो जान रहा हूं वो भी है और जो जान रहा है वो भी है किसी ना किसी अर्थ में वो है अब इस जानने वाले को कैसे जाना जाए निश्चित ही इसको जानने का मेथड वही नहीं हो सकता जो ऑब्जेक्ट को जानने का मेथड होगा इसके जानने के मेथड में बुनियादी फर्क पड़ेगा क्योंकि मैं कभी भी किसी भी स्थिति में खुद के लिए तो ऑब्जेक्ट बनी नहीं सकता दूसरे के लिए मैं ऑब्जेक्ट बन सकता हूँ तो अभी जो साइकोलॉजी जो कर रही है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव हाँ, हाँ, होने को बाध्य है क्योंकि उसके बिना वो साइंटिफिक नहीं रह जाते हवा में सब खो जाती बात कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ तो साइकोलॉजी अभी जो प्रयोग कर रही है उसने रिलीजन का तो क्षेत्र लिया हुआ है और साइंस साइंस के के मेथड मेथड लिए हुए तो के से हम दूसरे व्यक्ति की जो सब्जेक्टिविटी उसको बाहर से कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसका लेकिन जिसका बिहेवियर है वो फिर छूट जाता है वो बच जाता है वो कहीं खिसक जाता है ये जो निरंतर छूट जाने वाला है इसे जानने के लिए कुछ और ही धर्म ने उसे उसे वो वो मेडिटेशन कहते कहते हैं उसे वो ये कहते हैं ये कि क्यूँकी तो जो जो ऑब्जेक्ट पे अटकी हुई थी अगर सारे ऑब्जेक्ट विलीन हो जाए तो वो जो अटेंशन है वो वापस लौट लौट आती आती क्योंकि वो वो वो वो वो जाएगी उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो वो अपने पर ही जो लौट जो लौटती हुई चेतना है है है स्वयं स्वयं को अनुभव करवाती संवेद संभव हो पाता है। ये जो बात है, ये आ, ये बात बात अनिवार्य रूप से एंटी साइंटिफिक नहीं है नॉन साइंटिफिक हो सकती मेरा ये जो बात है अनिवार्य रूप से एंटी साइंटिफिक होती हो सकती है एंटी साइंटिफिक नहीं है इसके एंटी साइंटिफिक होने का कोई वजह नहीं है और कल अगर विज्ञान विकास करते करते उस जगह आता है जहाँ वो ये अनुभव करता है की जिस तरह ऑब्जेक्ट को जानने का ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन रास्ता था उस तरह सब्जेक्ट को जानने तो जो, जो, जो चाहे हम वैज्ञानिक कहने लगे इससे फर्क नहीं पड़ता है या धर्म को विज्ञान कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरा मानना यह है की चूंकि बुनियादी रूप से एक ही एंटाइटी है ऐसा शरीर और आत्मा जैसी दो नहीं ऐसा पदार्थ और परमात्मा जैसी दो नहीं ऐसा क्रिएटर और क्रिएशन जैसी दो नहीं एक ही है हम उसे क्या नाम देते हैं और किस तरफ से नाम देना शुरू करते हैं ये बहुत ही औपचारिक बात है अगर हम विज्ञान की तरफ से नाम देना शुरू करते हैं तो हम कल उसे कह सकेंगे कि वो विज्ञान है भीतर का विज्ञान कुछ और कहेंगे सुप्रीम साइंस कहें इनर साइंस कहें कुछ और नाम देना उससे कोई फर्क परत नहीं पड़ता यह हो सकता है उनसे साइकोलॉजी तो कहते चले जाएं वो और स्पिरिचुअलॉजी हो जाए कुछ और हो जाए ये गौण बात है लेकिन एक बात जो गौण नहीं है